आवृत्ति नहीं करनी चाहिए या श्रवणादि की आवृत्ति ब्रह्म जिज्ञासु को करनी चाहिए इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल ये अधिकरण है पूर्व पक्षी ने कहा श्रवणादि का एक बार ही अनुष्ठान करना चाहिए आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है एक बार श्रवणादि का अनुष्ठान होने मात्र से ही श्रोतव्य इत्यादि शास्त्र सार्थक हो जाता है प्रमाण बन जाता है जैसे प्रयाज का एक बार अनुष्ठान करने मात्र से ही प्रयाज का विधायक शास्त्र प्रमाण बन जाता है ऐसे लेकिन सिद्धांति का कथन है आवृत्ति असकृत उपदेशात इस सूत्र से व्यास जी कह रहे हैं श्रवणादि की आवृत्ति ही करनी चाहिए ऐसा क्यों तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्र में कहा गया असकृत उपदेशात श्रोतव्य मंतव्य नीतिद्यासितव्य इत्यादि ब्रह्म ज्ञान का साधन बताने वाले वाक्यों का अनेक बार प्रयोग होने से आवृत्ति श्रवणादि की होनी चाहिए जो पूर्व पक्षी हैं उन्होंने कहा कि श्रोत, श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यातव्य इत्यादि वाक्य से जो श्रवणादि की आवृत्ति बताई जा रही है आप कह रहे हो अस्कृत उपदेश होने से लेकिन यह इनका अस्कृत उपदेश तो श्रवणादि का ब्रह्मज्ञान के प्रति समुच्चय के अभिप्राय से है इसलिए असकृत उपदेश श्रवणादि साधनों के समुच्चय का सूचक होगा न कि आवृत्ति का समुच्चय का ज्ञापक बनकर के वह अन्यथा सिद्ध है असकृत उपदेश इसलिए उसकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से आवृत्ति का सूचक बनेगा यह कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है क्योंकि ये जो श्रवणादि है ये दर्शन पर्यवसायी है दर्शन यानी साक्षात्कार तो साक्षात्कार रूप दृष्ट फल पर्यसायित्व श्रवणादि में होने के कारण यह समुच्चय के सूचक बन करके अन्यथा सिद्ध है ये नहीं कहा जा सकता दर्शन पर्यवसायित्वादेश यह वाक्य लिखते समय भाष्कर भगवान का अभिप्राय ये रहा टीकाकार ने कहा कि यद्यपि ये जो श्रोतव्य मंतव्य निधि इत्यादि वाक्य हैं असकृत उपदेश वह आवृत्ति और समुच्चय श्रवनादि की आवृत्ति या श्रवनादि का समुच्चय इन दो में से किसी एक का पक बन करके अन्यथा उपन्न हो सकता है यद्यपि तो इन दो में से किसी एक का ज्ञापक होने मात्र से ही उसमें सार्थक क्या सकता है तो इन दो में से किस एक का वो ज्ञापक बनेगा तो कहा कि जिसका ज्ञापक बनने से औचित्य सिद्ध होगा युक्ति युक्तता सिद्ध होगी उसका ज्ञापक मानना चाहिए तो युक्ति युक्त तो माना जाता है न्याय युक्त को और न्याय है संभवती दृष्ट फले, अदृष्ट फल कल्पनाम, आ, कल्पना कल्पना अनुपपत्ति ऐसा एक नियम है तो फल यदि किसी साधन का साधन के फल की कल्पना ही करनी पड़ रही हो तो फल की कल्पना संभव हो उस साधन के तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती ऐसा हो नियम है तो संभवती दृष्ट दृष्टे फले अदृष्ट फल कल्पनाया या ऐसा न्याय है इस न्याय के आधार पर यदि ऐसा बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी नहीं सिद्धांति ने कहा यह न्याय तो और ये न्याय ये बताता है कि श्रवणादि का फल आवृत्ति का सूचक उसे बता करके यदि निश्चित होता है तो वो होता है दृष्टफल साक्षात्कार और समुच्चय का सूचक मानते हैं तो उस पक्ष में श्रवणादि को फलक मानना पड़ता है तो इन दो में से समुच्चय का सूचक असकृत उपदेश है ये मानने वाले पक्ष में श्रवणादि के अदृष्ट फल की कल्पना जो अनुचित कल्पना है उसकी आपत्ति आती है और जो श्रवणादि को आवृत्ति का सूचक मानना चाहते हैं उनके अनुसार आवृत्ति का सूचक सूचक या अवस्कृत उपदेश होगा तो हो जाता है श्रवणादि का साक्षात्कार रूप दृष्टफल ही तो दृष्टफल की कल्पना संभव होती है वो उचित कल्पना है इसलिए इन दो में से किसी भी एक का सूचक तो असकृत उपदेश यद्यपि हो सकता है लेकिन उनमें से जिसका सूचक मानने से उसमें दृष्ट फल तत्व तो सिद्ध हो रहा है श्रवणादि में वह उस, उसकी कल्पना करनी चाहिए तो आवृत्ति का सूचक मानते हैं ऐसी कल्पना करते हैं तो दृष्टफलक तो सिद्ध हो रहा है श्रवनादि में इसलिए ये असकृत उपदेश के आधार पर श्रवणादि का आवर्तन ही करना चाहिए ये जो हम सिद्धांति कह रहे हैं वह सिद्धांति का पक्ष युक्त युक्त है न्याय युक्त है। न्याय संगत है इसे भाष्कर भगवान ने न दर्शन पर्यवसायित्वात ये शाम इत्यादि वाक्य से बताया है ये जो सूत्रात्मक वाक्य है न दर्शन पर्यवसायित्वात ये श्याम इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्कर भगवान दर्शन पर्यवसा ही श्रवणादी ने आवर्त्यमानी भवन्ति इत्यादि वाक्य लिखे हैं और इसमें बताया है कि श्रवणादि की आवृत्ति यदि मानते हैं तो वे दर्शन पर्यवसित हो जाते हैं साक्षात्कार पर्यवसाई बन जाते हैं और साक्षात्कार पर्यवसायी होंगे तो उसका दृष्ट फल इसी जन्म में अनुभव में आने वाला जीवन मुक्ति सिद्ध होता है इसलिए इन्हें ये असक्र इनके असक्रित उपदेश को श्रवणादि के असक्रित उपदेश को आवृत्ति का ही सूचक मानना उचित है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया अवघात का तो यथा अवघातादिनी तंडुलादि निष्पत्ति पर्यवसानी तद्वत तो मीमांसा में दृष्ट फलक अवघातादि साधन जो विहीन अवंती इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित हैं उनका अनुष्ठान जब तक उनका दृष्ट फल वितुषीकरण होता नहीं है तब तक किया जाता है वितुषी पर्यंत आवर्तन होता है अवघात का क्योंकि वो दृष्ट फलक है का अर्थ हुआ कि जो दृष्ट फलक होते हैं वे आवर्तमान होते हैं उनकी आवृत्ति होती है तो दृष्ट फलक होने से इनकी आवृत्ति अवघातादि के तरह श्रवणादि की भी होगी इसे तदवत शब्द से कहा आगे हैं अपिच उपासनम निधिध्यासनम इत्यादि वाक्य उससे ये बताया भास्कर भगवान ने कि उपासन यह शब्द निधिध्यासनम यह शब्द मानसिक क्रिया को बता रहा है मानसिक क्रिया को बताता है लेकिन मानसिक कौन सी क्रिया को बताता है तो कहते हैं अंतर्नित आवृत्ति गुना ये क्रिया का विशेषण है उपासनम क्रिया अभिधीये उपासनम इस शब्द से क्रिया को बताया जा रहा है कौन सी क्रिया को बताया जा रहा है तो कहते अंतर्नित आवृत्ति गुणा एवं क्रिया उपासनम इति अभिधेय है उपासनम इस शब्द से उस क्रिया को कहा जाता है जिस क्रिया में आवृत्ति रूप गुण निहित है स्थित है जिस क्रिया की आवृत्ति की जाती है आवर्त्यमान क्रिया मानसिक क्रिया उपासनम इस शब्द के द्वारा बताई जाती है सगुण ब्रह्म विषयक आवर्त्यमान मानसिक क्रिया का वाचक उपासनम शब्द है और निर्गुण ब्रह्म विषयक आवर्तमान मानसिक क्रिया का वाचक निधि ये शब्द है इसलिए कहते इति च निधि आवृत्ति गुणा एवं क्रिया अभिधीय तो उपासना निधिध्यासन ये शब्द अपने शक्ति संबंध से भी आवृत्ति युक्त क्रिया के वाचक बनते हैं इसलिए ये निश्चित होगा जो उपासनम निधिध्यासन इस शब्द से बताया जाने वाला ध्यान है सर्वनादि में से एक निधिध्यासन या ध्यान वह केवल अर्थापत्ति प्रमाण मात्र गम्य नहीं है उसकी आवृत्ति ध्यान की आवृत्ति वह उपासनम निधिध्यासन ये जो श्रुति है इस श्रुति से भी गम्य आवृत्ति है इसलिए स्रोत भी आवृत्ति है ध्यान की केवल आर्थिकी नहीं ए अर्थ ज्ञापित होता है अभी उपासन इति चंतर्णित आवृत्ति गुणा एवं क्रिया अभिधीये इस वाक्य के द्वारा इसे अब उपासना मैंने निध्यासन यह शब्द आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया के वाचक है इसी अर्थ में उनका प्रयोग होता है इसे स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण है तथा ही लोक इत्यादि लोक प्रसिद्धि उदाहरण के रूप में बता रहे लोके तो में है कि तथा ही लोके गुरुम उपास्ते अनुवर्तते स गुरुवादीन अनुवर्त सर कि गुरुम उपास्ते, राजानम उपास इत्यादि वाक्य प्रयोग हो रहा है शिष्य गुरुम उपासते शिष्य गुरु की उपासना कर रहा है सेवक राजा की उपासना कर रहा है यह शब्द प्रयोग किया जाता है तो राजोपासक सेवक है राज पुरुष है गुरु उपासक शिष्य है गुरुपा कहने गुरु की उपासना क्रिया करने वाला जो गुरु की उपासना रूप क्रिया कर रहा है जो राजा की उपासना रूप क्रिया कर रहा है पुरुष वह राजोपासक तो ये किसके लिए गुरु उपासक उपासक शब्द प्रयोग होता है ये नहीं कि केवल कभी काल गुरु को मिला राजा को मिला इतने मात्र से उसे गुरु उपासक या उपासक कहा जाए कहते हैं जो तात्पर्य न ये लिखते हैं भास्कर भगवान यात्पर्य गुरु अवर्तते सच्य हैच्य गुरूपासकोपासक गुरूमुपास्ति तो कहते उस व्यक्ति के लिए गुरु उपासक राजो उपासक इन शब्दों का प्रयोग होता है जो गुरु का तात्पर्य से अनुवर्तन करता है तात्पर्य से अनुवर्तन करता का अर्थ है वह अपने जीवन का लक्ष्य केवल गुरु सेवा ही बना चुका है जैसे हनुमान जी राम जी से मिले तो फिर राम जी के फुल टाइम सेवक बन गए उनका दूसरा कोई अपना व्यक्तिगत एक दिन का एक घंटे का भी कोई कार्य ही नहीं है राम काज के बिना तो माना जाता है राम उपासक है हनुमान जी तो हनुमान जी तात्पर्य से राम का अनुवर्तन कर रहे हैं का मतलब मन से शरीर से और वाणी से और दूसरा कोई कार्य लक्ष्य जिसके जीवन का है ही नहीं वो एक दिन दो दिन की सेवा मात्र करके छोड़ देगा ऐसा नहीं हनुमान जी ने एक बार राम जी के सेवा को स्वीकार कर लिया तो जब तक धराधाम पर राम अवतार में भगवान राम रहे तब तक राम सेवा उनकी छुट्टी नहीं आवर्तन होता रहा पूरे फुल टाइम पूरा जीवन तो राम उपासक हनुमान जी हैं ये कहा जाता है तात्पर्य से राम का ही अनुवर्तन कर रहे हैं ऐसे जो शिष्य अपने गुरु का ही तात्पर्य से अनुवर्तन करता है एक दिन दो दिन की मात्र सेवा नहीं हमेशा की सेवा और रोज की दिनचर्या तो होती है उस दिनचर्या में बार बार वही तो करना होता और ऐसा गुरु के दिनचर्या में उपयोगी कार्य रोज रोज जो कर रहा है उसे कहा जाता है गुरु का तात्पर्य से अनुवर्तन कर रहा है आवृत्ति हो रही है तो उसे गुरु उपासक कहा जाता है लोक में राजा के पूरे दिनचर्या में उपयोगी जो जो कार्य राजा के सेवक का निश्चित है वो हमेशा करता ही है वो तो माना जाता है तात्पर्य न गुरु का राजा का अनुवर्तन हो रहा है राजोपासना हो रही है का अर्थ हुआ कि उपासना शब्द आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया का वाचक है आवृत्ति विशिष्ट क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है इन प्रयोगों में गुरु उपास्य राजानम उपास्य इत्यादि वाक्य प्रयोग में उपास्य शब्द की प्रवृत्ति प्रसिद्धि आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया में है जैसे ऐसे वेद में भी लोक के तरह ही उपासना शब्द का प्रयोग निधिध्यासन शब्द का प्रयोग आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया के लिए होगा जो इन शब्दों का लोक में अर्थ प्रसिद्ध है वही स्रोतव्य निधिध्यासितव्य उपासीता इत्यादि वाक्यों में लिया जाएगा इसे समझाने के लिए ये उदाहरण हैं कि तथा ही लोके गुरुम उपास्ते राजानम उपास्ते राजस्ते च यत्पर्य गुरुवादीन अनुवर्तते स एवं सव्यतेने उच्यतेने गुरूपासक ऐसा कहा जाता है तो जैसे उपासना शब्द का प्रयोग निधि ध्यास शब्द का प्रयोग आता है आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया के लिए ऐसे ध्यान शब्द का भी लोक में प्रयोग आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया के लिए प्रसिद्ध है इसे आगे तथा ध्यायेति इत्यादि कह रहे हैं एक ही है शब्दांतर है अर्थांतर नहीं पर्याय है जल और पानी के तरह तथा ध्याति प्रोषित नाथापतिम इति या निरंतर स्मरणा पतिं प्रति शोत्क सा एवं अभिधीय तो कोई पतिव्रता स्त्री है उसके लिए आता है उसका पति बाहर गया हुआ है लंबे समय के लिए तो वह पतिव्रता स्त्री अपने पति का निरंतर स्मरण करती रहती हैं। तो निरंतर पति के स्मरण में लगी हुई जो पति के प्रति उत्कंठा युक्त पतिव्रता स्त्री है पत्नी है उसके लिए लोक में प्रयोग होता है प्रोषित नाथा पतिम ध्यायी प्रोषित नाथा यानी जिसके पति बाहर गए हैं वो है प्रोषित नाथा और ऐसी पत्नी हुई प्रोषित नाथा शब्दकार था और वह पतिम ध्या पति का ध्यान कर रही है तो ये यहां पति ध्यान शब्द पति के निरंतर स्मरण की आवृत्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है आवृत्ति गुण विशिष्ट स्मरणात्मक क्रिया का वाचक ध्यान शब्द है ये कहा और वह निरंतर आवृत्ति गुण से विशिष्ट ध्यान क्रिया करने वाले के लिए पतिम ध्यायति इत्यादि शब, शब्द प्रयोग होता है ये कहा जाता है पति का ध्यान ध्यानकर्त सा एवं अभिधीयते आगे हैं विधि उपास्तेश्च वेदातेषु इत्यादि वाक्य इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार अस्ति उपास्ति शब्दस्य से आवृत्तिवाचि तथापि वेद इति की शब्दोदनसुअ्रहेश कथ आवृत्ति सिद्धि इत आह विधि उपास कहते हैं अभी तक के आपके व्याख्यान से पूर्व पक्षी शंका करने वाले सिद्धांति को कह रहे हैं कि अभी तक के आपके व्याख्यान को सुन करके हमें ये तो निश्चय हो गया कि उपासना शब्द आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया का वाचक है इसलिए जहाँ उपासित इत्यादि वाक्य से उपासना का विधान है वहाँ उपासना का आवर्तन स्रोत अर्थ निकलेगा किंतु वेद इस शब्द के द्वारा विहित जो वेदन है विध ज्ञानी धातु का अर्थ वेदन और वह वेदन तो आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया को नहीं बताएगा तो कहीं कहीं वेद इस शब्द से ध्यान का विधान है तो ये वेद शब्द का आवृत्ति गुण से विशिष्ट क्रिया ये अर्थ कैसे निकलेगा ये प्रश्न है कि अस्थि उपास्ति शब्द आवृत्ति वाचित्व आपके व्याख्यान से हमने स्वीकार कर लिया हमें समझ में आ गया कि उपासना शब्द आवृत्ति का वाचक है तो भी वेद इति शब्दोक्त वेदनेशु तो वेद इस शब्द के द्वारा बताया गया जो वेदन है उस अहम ग्रह रूप वेदनों में आवृत्ति वाचकत्व तो कैसे सिद्ध होगा उनकी आवृत्ति कैसे सिद्ध होगी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत आह विधि उपास्त ये वाक्य है कि विधि उपासस्त वेदातेषु अव्यतिरेक प्रयोगो दृश्यते से कहते हैं वेदातेषु यानी उपनिषत्सु वेदात है उपनिषद तो उपनिषदों में विधि यानि विध धातु उपास्ति यानी उप उपर्वपूर्वक आसु धातु उपवेष वेदन और उपासना के वाचक उपास्ती धातु और विध धातु इनका उपनिषदों में अव्यतिके प्रयोग है का मतलब समानक शब्द के रूप में प्रयोग है पर्यावाचक शब्द के रूप में प्रयोग है एक अर्थवाचक शब्द के रूप में प्रयोग है तो विधि उपास्त्योच्च वेदांतु अव्यतिरेक प्रयोगो दृश्यते उपनिषदों में विध धातु का और उप उपर्वपूर्वक आस धातु का प्रयोग समानार्थक क्रिया के वाचक धातु के रूप में हुआ है ऐसा देखा जाता है इसलिए उपासना शब्द यदि आवृत्ति का वाचक है तो उपासना का समानार्थक विध धातु भी वेद इत्यादि में आवृत्ति का वाचक होगा क्योंकि उपासना का समान समानार्थक है ना इस अभिप्राय से ये कहते हैं तो विधि उपासस्त अभ्यत्रेकेन प्रयोगो दृश्यते विध धातु और उपरोपरोक आसु धातु का प्रयोग समानार्थक होता है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है दृष्टांत बताया जा रहा है क्वचित इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में शब्दयो शब्दयोरेकार उदाहरती शब्दयो यानि विध धातु और उप उपरोपूर्वक आस धातु ये इन दोनों शब्दों का एकथत्व जहाँ पर हैं समानार्थकत्व ऐसा उदाहरण उपनिषदों में आया हुआ बताते हैं तो कोचित विधिना उपक्रम्य उपासिना उपसंहृति यथा तो कहते हैं श्रुति में किसी किसी उपासना के विधायक प्रकरण में उपक्रम में विध धातु का प्रयोग है और उपासना उप उपसर्गपूर्वक आस धातु के प्रयोग से है तो उपक्रम में उपास्ती धातु उपक्रम में विध धातु एक ही प्रकरण में प्रयोग आया तो माना जाता है उपक्रम और उपसंहार में एक अर्थ का कथन होता है तब तो प्रकरण के तात्पर्य निर्णायक छह प्रमाणों में से एक प्रमाण उपक्रम उपसंहार का एक विषयकत्व तो हेतु बन जाता है ने? लिंग बन जाता है ने? तो उपक्रम में तो विध धातु है उपसंहार में उपास्ती धातु है और विध धातु का अर्थ और उपास्ती धातु का अर्थ यदि अलग अलग होता श्रुति को व्यवसित तब तो वेदन से उपक्रम तो उपक्रम हो जाएगा वेदनार्थक और उपसंहार हो जाएगा उपासनाथक और वेदन और उपासना अलग अलग अर्थ होगा यदि तो एक विषयक उपक्रम उपसार न होने से तात्पर्य नहीं निकल आएगा ना इससे निश्चित होता है कि किसी प्रकरण का श्रुति ने उपक्रम विध धातु से और उपसंहार उपास्ति से करके श्रुति ये बताना चाह रही है कि विध धातु और उपास्ति धातु समानार्थक है ये कह रहे हैं कोचित विधिना उपक्रम उप उपसंघरती उपासिनागपूर्वक उप उप उप आस धातु से उपसंहार करती है श्रुति उपसंग्रतिका करता है श्रुति कैसे तो कहते हैं कहा पर तो यथा चांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में सम्वर्ग विद्या आती है एक सम्वर्ग उपासना संवर्गत्व से विशिष्ट सूत्रात्मा की उपासना समष्टि प्राण की उसे सम्वर्ग विद्या कहते हैं वो जो संवर्ग विद्या है उस प्रकरण में उपक्रम है विध धातु से उपसंहार है उपासना शब्द का प्रयोग करके तो इस प्रकार ये उपक्रम विध धातु से उपसंहार उपास धातु से करके ये ज्ञापन हो रहा है उपासना और वेदन एक अर्थ का अलग अलग अर्थ नहीं है तो यथा यह यहा यदेद येद स मैया एक अनुमेता भगवो इति देवताे यम देवता के बाद में कोष्टक में क्या नंबर छपा है आगे वहां पांच दो तो नहीं होना चाहिए चार दो होना चाहिए इसमें पांच दो छपा है और पहले हैं चार एक चार यानी चौथा अध्याय प्रथम खंड चौथी कंडी का वो ठीक है और ये जो है दूसरा वाक्य अनुमयताम भगो देवताम श्याधि याम देवताम उपास्ये ये है पांचवा अध्याय नहीं अपितु चौथा अध्याय दूसरा खंड और दूसरी कंडी का ये एक प्रकरण है चौथे अध्याय में आया हुआ तो यहाँ यदेद ये उपक्रम वाक्य है तो वहां वेद शब्द से उपक्रम है सोमवर्ग विद्या का और उपसंहार है उपास से यहां उपूर्वक आस धातु का प्रयोग करके वो हो रहा है उपसंहार इससे निश्चित हो रहा है कि वेद धातु और उपासना धातु समानार्थक है इनका भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है ये यहाँ पर कहता है तो ये जो छांदों की उपनिषद के चौथे अध्याय के पहले खंड में आया हुआ वाक्य है यस्तद वेद इत्यादि उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार उसे देखिए कि सर को येद तो पर जो है ना यस्तद यदेद येद यद इसमें जो शब्द है पहला वाला शब्द दो बार आता है ना उस वाक्य में छांदो के उपनिषद के उपक्रम वाक्य में समर्ग विद्या के तो सवेद और समया एक तुक्त दो हैं तो उसमें से स पहला वाला जो स शब्द है उसे लेना है संवर्ग विद्या के आचार्य को संवर्ग विद्या के आचार्य हैं रईक को नाम के उनका नाम है रईक को ऋषि तो ये सर्वनाम पहला वाला रैक्व ऋषि को बताता है येद इस यहां पर तो स का अर्थ हुआ आचार्य रैक्व और वेद का अर्थ है उपास्य और यनि य तत्व सूत्रात्मकम तो आचार्य रईक जिस सूत्रात्मक तत्व की उपासना करते हैं तो वह जो उपासना है उनकी उस उपासना का फल बताया गया है कि और आचार्य रईक व जिस सूत्रात्मक तत्व की उपासना कर रहे हैं वह उपासना रूप साधन एक तरफ और बाकी संसार के सब साधक जो अग्निहोत्रा आदि अनेकों प्रकार के दूसरे साधन कर रहे हैं शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित धर्मानुष्ठान कर रहे हैं उन सब साधकों के द्वारा अनुष्ठित वे सब साधन उन सब साधनों का फल और रैकों के द्वारा अनुष्ठित सूत्रात्म उपासना का फल इन दोनों को यदि दोनों की तुलना करते हैं तो अधिक कौन होगा तो कहा कि रेको, का, रेको की जो उपासना है सूत्रात्म उपासना समि प्राण की उपासना उसके फल में बाकी सब साधकों के द्वारा किए जाने वाले सब साधनों का जो फल है वो समाहित होता है उसके अंदर ही आ जाता है अंतर्भूत हो जाता है उसमें और तो सूत्रात्मा की उपासना का फल बाकी सब साधनों के फल में अंतर्भूत नहीं होता लेकिन बाकी सब साधनों का फल सूत्रात्मा की उपासना के फल में अंतर्भूत हो जाता है जो अधिक होता है उसमें अल्प का समावेश होता है अल्प में अधिक का समावेश नहीं होता ना रईको के द्वारा की जाने वाली उपासना के फल में बाकी सब साधनों के फल का समावेश हो रहा है का अर्थ है रईको की उपासना का फल अधिक है और बाकी सब साधनों का जो फल है वह अल्प है इसलिए रईको की उपासना के फल में उनका समावेश हो रहा है और रईको के द्वारा की जाने वाली उपासना के फल में फल का उन सब साधनों के फल में अंतर्भाव नहीं होता इसलिए नहीं हो पाता कि वह अल्प है तो ऐसी महान फल वाली जो उपासना है संवर्ग विद्या जिसे रईक वो करते हैं तो कहते हैं उस रईको की प्रशंसा में प्रयोग करने योग्य शब्द बाकी साधकों के लिए नहीं करने चाहिए जो सामान्य व्यक्ति कुछ साधन करता है और एक सबसे उत्कृष्ट साधन करता है तो सामान्य साधक के लिए सबसे उत्कृष्ट साधक के लिए साधक की प्रशंसा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग एक साधारण साधक के लिए नहीं किया जा सकता यदि किया जाए तो वो अनअनुरूप शब्द प्रयोग माना जाता है अनुरूप शब्द प्रयोग माना जाता है तो राजा एक ये एक तो ये रे हैं वे तो उत्कृष्ट उपासना का अनुष्ठान कर चुके है। हैं उत्कृष्ट साधन से संपन्न है तो उसकी उनकी प्रशंसा में प्रयोग करने योग्य वाक्यों का प्रयोग यदि कोई एक थोड़ा सामान्य साधक होगा उसके लिए किया जाए, तो वह माना जाएगा उस साधक के लिए अननुरूप शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक ही आ, अनुचित स्थान में किया गया शब्द प्रयोग ये माना जाएगा ना तो एक राजा ज्ञान श्रुति है कथा के अनुसार वहां के तो जान खूब अन्न क्षेत्र चलाता है अपने राज्य में सारे गांवों में धर्मशालाओं शाला, का निर्माण किया है अस्पतालों का निर्माण किया है सड़कों का निर्माण किया है सब जगह पानी के लिए प्याऊ की व्यवस्था की है और गर्मी से बारिश से बचने के लिए रेन बसेरे धर्मशालाएं भी बनाई हैं और स, ऐसा कार्य समाज उपयोगी करने वाला एक राजा है जानश्रुति उसका वो जो पुण्य कर्म है उसकी काफ़ी ख्याति है तो अब ये कर्म करते करते कर्म का फल वास्तविक होता है कर्म का फल होता है कर्म फल के प्रति वैराग्य और बाकी उत्कृष्ट साधन में साधक की प्रवृत्ति ये तो कर्म का पुण्य का फल माना जाता है तो जब उसका वो पुण्य कर्म जो है फलोन्मुख हो गया तो राजा जान को विद्या के अभिमुख करने के लिए उसके द्वारा अनुष्ठित पुण्य कर्म का फल दिलाने के लिए एक प्रकार से पुण्य कर्म का फल जब फल देने के लिए अभिमुख होता है तो साधक के चित्त में विद्या की अभिलाषा होती है जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कुछ देवता मान लो या सिद्ध ऋषि मान लो हंस का रूप धारण करके पंक्ति में एक उड़, उड़ते हैं लाइन में और गर्मी के दिनों में लोग पहले बिजली पंखा और ये सभी नहीं थे ए सी कूलर तो छत पर जाकर के सोते थे तो राजा अपने गर्मी के दिनों में रात में महल में महल के छत पर ऐसे विश्राम कर रहे थे तो वो सिद्ध ऋषि राजा पर कृपा करने के लिए अनेक हंसों का रूप धारण करके एक पंक्ति से उड़ रहे हैं एक हंस आगे हैं बाकी पीछे पीछा आ रहे हैं और इतने ऊंचाई से उड़ रहे हैं कि उनकी भाषा जानश्रुति सुन सके और वो ऋषि ही हैं, पक्षी होते हुए भी मनुष्य की भाषा में बोल रहे हैं तो जैसे ही उस राजा जान श्रुति के ऊपर से उड़ना है सामने वाला आगे चलने वाला जो हंस उड़ने वाला है तो उतने में उससे पीछे उड़ने वाला हंस हे भलाक्षे, हे भल्लाक्ष भल्लाक्ष ऐसा आगे उड़ने वाले हंस को संबोधित करके कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो नीचे राजा जानश्रुति सो रहा है और तुम उनको लांग करके यदि जाओगे तो उनका जो तेज है उस तेज से जल करके भस्म हो जाओगे तो मतलब ये नियम होता है कि कोई बड़े व्यक्ति कहीं बैठे हैं आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं तो उनके ऊपर से उनको लांग करके नहीं जाना चाहिए बाजू से निकलना चाहिए उनको अपने दायने भाग में रख करके जैसे मंदिर की परिक्रमा करते है ऐसे धीरे से अलग निकल जाना चाहिए न कि तो उनको लांग करके तो नीचे जो है राजा जान श्रुति विश्राम कर रहे हैं ऊपर से यदि हंस उड़ेगा तो राजा का अतिक्रमण करके गया ये माना जाएगा राजा के ऊपर से गया तो पीछे वाला हंस कर रहा है कह रहा है कि उसके ऊपर से उड़ोगे राजा के तो राजा के पुण्य कर्मों के तेज के स्वरूप उनका अनादर होने से तुम जल करके भस्म हो जाओगे इसलिए साइड से जाओ राजा जानश्रुति ने यह सुना तो उनको लगा कि हाँ मेरा कुछ पुण्य कर्म है थोड़ा अभी मानसाया जिसकी चर्चा जो है हंसाधि भी कर रहे हैं पक्षी भी वो अभिमान को दूर करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आगे वाला हंस पक्षी उड़ने आगे से उड़ रहा है वह अभी जिस हंस ने उसे जान श्रुति की प्रशंसा के लिए वाक्य प्रयोग किया उसे कह रहा है कि तुम इस तुच्छ राजा के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जो रईक के लिए किया जाना चाहिए जो तुम शब्द प्रयोग कर रहे हो ये इस तुच्छ राजा के लिए अनुचित प्रयोग है अननुरूप प्रयोग है ये शब्द प्रयोग तो वहां शोभा देता है जो रइ को जैसे के लिए ये सुना तो फिर राजा को बड़ा लगा इसका अर्थ है कि ये सामने वाले हंस के दृष्टि में मैं रईक की दृष्टि में बिल्कुल नगण्य हूं रईक को मेरे सामने बहुत ही उत्कृष्ट है मेरे दृष्टि से तो उसे वो तो उड़ करके चले गए और राजा के मन में वो जिज्ञासा हुई कि ये रेक को कौन है और क्यों हंस ने उन्हें इतना श्रेष्ठ बताया ये सब कहते विचार करता हुआ जैसी तैसी रात गुजारी और रईको को फिर सुबह सुबह खोजने के लिए अपने मंत्री को भेजा तो उसके विषय में वो वो प्रकरण है संवर्ग विद्या का और संवर्ग विद्या के ज्ञाता हैं ये रेको फिर पता वगैरह लगाते हो अलग बात फिर जैसे पता लग जाता है तो राजा भी जाता है विद्या प्राप्त करने के लिए दूसरा वाक्य वो रेको के प्रति राजा ने बोला हुआ है और ये वाक्य स यत वेद इत्यादि वो सामने वाला जो हंस है वह सामने वाला हंस रैक् के लिए बोल रहा है कि यत येद जिस सूत्रात्मक तत्व को जानता है सूत्रात्मक तत्व की उपासना करता है और उसके कारण श्रेष्ठ बना है कहते हैं यह यानी जो वर्तमान साधक भी तदवेद जिसे जानता है उसे जानता है उस उपासना करता है रैको के उपास्य की वर्तमान में भी जो उपासक उपासना करता है वह भी रैको के तरह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है मैं सामने वाला हंस कह रहा है माया ये तद सऊक्त मेरे द्वारा वह रेक को कहा जा रहा है इस वाक्य के यो वाक्य प्रयोग के योग्य स्थान वह रेक को है जिसके पास ऐसा उत्कृष्ट साधन है कि जिस साधन के फल में सब बाकी पुण्य कर्मों का फल समाहित हो जाता है अंतर्भुत हो जाता वो उचित स्थान है तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त वाक्य प्रयोग के लिए ये आगे वाले हंस ने कहा फिर वो जैसे मंत्री से पता वगैरह किया और दूसरे वाक्य में ये कहा जा रहा है कि राजा फिर रेको के पास पहुंचा और राजा रैको के पास पहुंच करके रैको से हे भगवो ऐसा संबोधन करके हे भगवो हे भगवान ऐसा संबोधन करके रईको से कह रहे हैं राजा जानश्रुति किम उपास्य ऐसा न करना कि आप जिस देवता की उपासना करते हो ताम ये ताम देवता में अनुषादी अनुकावय शादी के साथ करिए अनुशाधि का अर्थ है उपदिश उसका आप उपदेश मुझे करिए कि हे भगवान आप जिस देवता की उपासना करते हो उस देवता का मुझे भी उपदेश करिए स्वरूप बताइए ऐसी प्रार्थना करता है रेको को का अर्थ है उस सामने वाले हंस पक्षी का वाक्य सुनकर के राजा को विद्या की इच्छा हुई जिज्ञासा हुई और फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए विद्याचार्य रेको के पास आकर के विद्या के लिए प्रार्थना की राजा ने कि उसका आप मुझे उपदेश करिए तो यहाँ इतना मात्र उदाहरण है कि यस्तद यदेद येद यस यहाँ उपक्रम वाक्य में उपक्रम विध धातु से हुआ और उपसंहार उपासना से हो रहा है उपास्ती से इसलिए वेद विध धातु और उपास्ती धातु समानार्थक है उपनिषद में बाकी की चर्चा कल करेंगे हम लोग हाँ कल शिवरात्रि है तो सायकाल कल तो अनाध्याय रहेगा